एक दूसरे का सर्वनाश नहीं करते यदि दंड सबकी रक्षा न करता तो संसार के प्राणी घोर अंधकार में डूब जाते यह जा उच्छृकल मनुष्यों का दमन करना और दुष्टों को दंड देता है इसलिए विद्वान पुरुष इसे दंड कहते हैं यदि ब्राह्मण अपराध करे तो उसे वाणी से अपमानित करना ही उसका दंड है छत्री को भोजन मात्र के लिए वेतन देकर सेवा लेना उसका दंड है वैसे का दंड उससे जुर्माना वसूल करना है किंतु शूद्र के लिए सेवा के अतिरिक्त दूसरा कोई दंड नहीं है उसे दंड के रूप में भी काम ही लिया जाता है मनुष्यों को प्रमाद से बचाने और उनके धन की रक्षा करने के लिए जो एक मर्यादा बांधी गई है उसी को दंड कहते हैं ब्रह्मचारी गृहस्थ, प्रस्थ और सन्यासी ये सब दंड के ही भय से अपने अपने मार्ग पर स्थित रहते हैं बिना भय के न कोई यज्ञ करता है न दान देता है और न प्रतिज्ञा पालन पर ही रहना चाहता है रुद्र कार्तिके, इंद्र अग्नि वरुण यम काल वायु मृत्यु कुबेर रवि वशु साध्य तथा विश्व ये सभी देवता दंड देने वाले हैं। अतः इनके प्रताप के सामने माथा टेककर कर सब लोग इन्हें प्रणाम करते हैं सभी इनकी पूजा करते हैं मैं संसार में किसी को ऐसा नहीं देखता जो अहिंसा से जीव का चलाता हो क्योंकि प्रत्येक क्रिया में कुछ न कुछ हिंसा का संबंध हो ही जाता है जो विधाता का विधान है उसमें विद्वान पुरुष को मोह नहीं होता महाराज जिस जाति में आपका जन्म हुआ है उसी के अनुसार आपको बर्ताव करना चाहिए पानी में बहुतेरे जीव है पृथ्वी पर तथा वृक्ष के फलों में भी बहुत से कीड़े होते हैं कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो इनकी हिंसा से सर्वथा बचा रहता हो परंतु इसे जीवन निर्वाह के सिवा और क्या कहा जा सकता है कितने ऐसे सूक्ष्म कीटाणु होते हैं जिनका अनुमान से ही पता लगता है मनुष्यों के पलक गिराने मात्र से उनके कंधे टूट जाते हैं अतः ऐसे जीवों की हिंसा से यहाँ तक बचाव हो सकता है जब से जगत में दंड नीचे का प्रचार हुआ है संपूर्ण प्राणियों के सभी कार्य सुचारू रूप से होने लगे हैं। संसार में भले बुरे का विभाग करने वाला यदि न होता तो सब जगह अंधेर मचा रहता, किसी को कुछ भी सूझ नहीं सकता। जो धर्म की मर्यादा नष्ट करके वेदों की निंदा करने वाले हैं नास्तिक मनुष्य हैं, वे भी दंडे पड़ने पर जल्दी राह राह पर आ जाते हैं दुनिया में सर्वथा शुद्ध मनुष्य मिलना कठिन है सब दंड से विवश होकर ही ठीक रास्ते पर रहते हैं दंड के भय से ही लोगों की मर्यादा पालन में प्रवृत्ति होती है चारों वर्णों के लोग आनंद से रहें, सब में अच्छी नीति का बर्ताव हो और पृथ्वी पर धर्म तथा अर्थ की रक्षा रहे इस उद्देश्य से ही विधाता से दंड का विधान किया है यदि पक्षी तथा हिंसक जीव दंड से से न होते तो वे पशुओं मनुष्यों तथा यज्ञ के लिए रखे हुए को भी खा जाते, चारों धर्म कर्मों का लोप हो जाता और सारी मर्यादाएं टूट जाती इतना ही नहीं जिनमें विधि पूर्वक बड़ी बड़ी दक्षिणाएं दी जाती है वे सम्भसर यज्ञ भी देखटके नहीं होने पाते आश्रय धर्म का ठीक ठीक पालन नहीं होता और कोई भी विद्या नहीं पढ़ पाता दंडे पड़ने का डर न होता तो रथों में जुटे हुए ऊंट, बैल घोड़े खच्चर तथा गधे उन्हें खींचते ही नहीं सेवक अपने स्वामी का का तथा बालक माता पिता का कहना नहीं मानते और ज्योति स्त्री अपने सती धर्म पर स्थिर नहीं रहती दंड पर ही सारी प्रजा टिकी हुई है दंड से ही भय होता है मनुष्यों का यह और परलोक दंड पर ही प्रतिष्ठित है जहां दंड देने का सुंदर विधान है वहां छल पाप और ठगी नहीं देखने में आती इसमें संदेह नहीं कि मनुष्य के सब कार्य धन के अधीन हैं, परंतु धन दंड के अधीन है देखिये दंड की कितनी महिमा है लोक यात्रा का निर्वाह करने के लिए धर्म का प्रतिपादन किया गया है कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसमे सबके सब गुण ही हो अथवा जो सर्वथा गुणों से वंचित ही हो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 मगर अधिक दुख होने के कारण बोलना ही पड़ता है आपका यह अत्यंत मोह देखकर कर हम लोग विकल और निर्बल हो रहे हैं आप संसार की गति और अगति दोनों जानते हैं भविष्य और वर्तमान में भी आपसे कुछ छिपा नहीं है ऐसी स्थिति में भी आपको राज्य के प्रति आकृष्ण करने का जो कारण है उसे बता रहा हूं ध्यान देकर सुने मनुष्य को दो प्रकार की व्याधियां होती है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 इसलिए जैसे भीष्म और द्रोण के साथ आपका युद्ध हुआ था उसी प्रकार अपने मन के साथ भी आपको लड़ना चाहिए उसका समय अब आ गया है इस युद्ध में न चरणों का न बाणों का काम है न मित्र और बंधुओं की सहायता का अकेले आपको लड़ना है मन को जीते बिना आपकी क्या दशा होगी मैं कह नहीं सकता हाँ उसे जीतकर आप अवश्य कितार्थ हो जाएंगे